नटी कहा गयी जल्दी आओ कितनी देर कर रही हो हमें ही नाटक शुरू करना है लो, आ गई मैं। तो चलो शुरू करते हैं अपना नाटक तो अरे रुको तो सही नाट्य परंपरा भूल गयी क्या पहले विघ्नहर्ता गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं ताकि हमारा नाटक

शांति से संपन्न हो सके मूषिक वा मोदक हस्त क्षाकर्ण विलंबित सूत्र वाम महेश्वर पुत्र विघ्न विनायकस्ते विघ्न विनायक

तो चलो शुरू करते हैं नगरी अरे भूल गए क्या पहले नाटक का परिचय तो देने दो ये नाटक विष्णु शर्मा विचरित हितोपदेश के केुरोहित भेद प्रकरण के प्रेरणादायक कहानियों से प्रेरित है आशा है आप सब उसे ध्यान से सुनेंगे

और कहानी का आनंद अब बताओ नगरी रहता था था नाम का बनिया उसके पास बहुत धन लेकिन उसे और धन पाने की थी लालसा जो मनुष्य थोड़े ही धन से अपने को सुखी मानता है

विधाता उसकी संपत्ति कभी नहीं नहीं नहीं बढ़ाता है। है, है। जो इच्छा और प्रयास करता है, उसे धन धन जरूर मिलता है। अगर मेरे पास नहीं, धन नहीं होता तो कोई मुझे ऐसा मान सम्मान नहीं देता और चिट्ठी की तरह धीरे धीरे मुझे इस धन

बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए वरना धीरे-धीरे काजल की तरह खत्म हो जाएगा। नंदक, संजीवक तुमने हर काम में साथ दिया तब जाके मैंने ये पद पाया चलो करते हैं एक और प्रयास

उत्तर में ही है सब मेरी आशा है उत्तर के लोग बड़े धनी हैं चलो वहां जाके व्यापार करते हैं

मुझे सदेह को छोड़कर अपना कार्य सफल का करना चाहिए अपना कार्य सफल करने का प्रयास करना चाहिए

अरे तुम भी ना अगर संजीवन मर जाता तो कहानी यही खत्म हो जाती पर अभी उसका काल नहीं आया था विधाता को उससे कुछ और ही करवाना था

से खाता हूँ अपनी इच्छा से पीता हूँ वन में फिरता फिरता हूँ कितना अच्छा मैं गाता हूँ

उसी जंगल में रहता था शेर। ना तो किसी ने उसका राज तिलक किया पर फिर भी अपने पराक्रम से वन का राजा होना वो दिखलाता था, था मैं जंगल का राजा हूँ सबको मैं डराता हूँ

अपनी बात मनाता हूँ और जो ना माने उसे मैं खा जाता हूँ अरे बहुत प्यास लगी चलो पानी में पी के आता हूँ

अरे कैसे ये आवाज भयानक कभी ना सुनी इस जंगल में आज टक लगता है मुझसे भी कोई पराक्रमी आया प्यास छोड़ो चांद चीटो लाखों पाया

ये तो जंगल की सभा लगती है सही कहे पर पीछे बैठी दो लोमडिया क्या रही है? अच्छा वे वे है दमनक और करकट राजा के दो नौकर काम राजा के लिए शिकार ढूंढना और मकसद एक दिन राजा के चाहते मंत्री बनना

राजा आज तक राजा की बड़ी सेवा की है पर कभी राजा से मान नहीं मिला पर दोनों बड़े होशियार है भाई करकट, बोल दमनक, सेवा बड़ा रहो तो मूर्ख कहलाओ बहुत बोले तो बाथून

समाजशील से डरपोक ना सहन करने से नीतिहीन पास रहो तो ढीठ दूर रहो तो घमंडी बहुत शिकार ढूंढे अब समय आ गया है करते हैं कुछ काम बड़ा

कब तक रहेंगे लोकर? खाएंगे मांस फड़ा? क्यों नहीं नहीं, पर जो है चल रहा, उसमें ही हूँ मैं खुश बड़ा क्यों वरना एक दिन होगी हमारी हालत उस गधे की तरह जो स्वामी की

कितनी चिंता करता आखिर में स्वामी के हाथों में वो मरता वो कैसे एक नगर में था वो तो धोबी रहता

मेरे काम चिंता छोड़, चल सो जा। स्वामी को कहा मेरी पड़ी है, पूरे दिन रखवाली, और शाम को क्या मिले, बस एक सूखी रोटी। अब दुगत दो, काम आने पे मांगे वो सेवक और मित्रन ही जा अपना धर्म निभा जो विपत्ति में ही याद करे वो स्वामी नहीं दुष्ट बुद्धि पापी

रुक मैं स्वामी को जगा समझे इसलिए कहता हूँ अपना काम

राजा के लिए शिकार ढूँढना है वही करते हैं बाकी सब चिंता छोड़ते हैं

हमें माफ करी दिल में है जो कुछ बात करी डर का कारण हम भी जाने फिर देखो लेते हैं बिना डर दूर किए हम न मारे मेरी जान में जान आया भुखशाली हूँ

छोटे सेवक पाया ले ले ये हीरा मोटी रख जल्दी जा और उस प्राणी को परख और राजा उसे सब बताता है तम के पास ये मौका बड़ा सुहाना है मौके पे तीर जो लगाना है

अगर बिना जाने वो कौन है है कैसा अरे सुनो तो, मुझे भी अपने प्राण इतने ही प्यारे हैं कल घूमते हुए मैंने बैल को जंगल में देखा था राजा की बात से मैं समझ गया राजा उस बैल की आवाज से ही तो डर गया तो

राजा को क्यों नहीं बताया करता सच्ची। बात, थोड़े हीरा ही मोती मेरे हाथ और मंत्री जितनी बड़ी मुसीबत उतने ही तुम महान अगर राजा के पास मुसीबत नहीं तो हम भी नहीं एक कहानी में

शेद कैसे बिल्ली को भगा लिया था वो कैसे

अपनी जान लगता है ये छोटे शत्रु पराक्रम से हाथ नहीं आने वाले उनके सामने उनके समान कोई घातक ही आगे करता हूं फिर शेर

को घर ले आता है खाना रोज खिलाता है मिल्ला के घर ही पड़ा रहता है और जब चूहे आए खाना छोड़ के भागता है

बिल्ले को खाना देना छोड़ दिया बिल्ले ने फिर शेर का घर भी छोड़ दिया अब समझा मुसीबत, मुसीबत नहीं।, नहीं तो हम भी नहीं।

लगता है दोनों मिलके कुछ योजना बना रहे हैं चलो संजीव के पास आज उसे दिखाते हैं। बल से बुद्धि होती है दंगा पिंगल का राजा का सेवक। मैं वन की रखवाली करता हूँ

वो राजा के सेनापति सेनापति करकट उनके पास जा राजा गुस्सा तो कुछ भी कर डालेंगे मुझे क्या करना होगा वन में रुकना है तो राजा के चरणों में प्रणाम करो चलो उस प्राणी को

देखा महाराज की जय हो हाँ देखा और जैसा आपने सोचा है वो हो जाओ अब सावधान बहुत दिन बीत गए

और दोनों का स्नेह बढ़ता ही जाता है। है? अरे ये क्या? ये क्या? तो पिंगलक का भाई केशरी क्यों भाई आज अपने वन का खाना खिलाऊंगे जल्दी से एक और शिकार करके हम आएंगे आज ही शिकार किया था महाराज मारे हुए

रोगों का मांस कहा तब न जाने तो जान लीजिए अब वह नहीं है इतना सारा मांस दोनों ने कैसे खाया खाया पाटा फेंक फाक दिया रोज यही जो तो होता है महाराज की पीठ के पीछे

ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा ही करते हैं। यह, यह बात उचित नहीं उचित नहीं हां हां, उचित नहीं, हाँ, हाँ, नहीं। ये तो अपनी चाल अपने बेबारी दोनों में कुछ ज्यादा ही प्यार है कुछ उपाय करना होगा जो, जो उपाय हो सकता है

वो वो से कहा क्या खाना हो? ये संजीव कुछ ठीक सा नहीं दिख रहा है हमारे सामने महाराज की ही निंदा किया करता है आप कुमार कर

राजा जो बनना चाहता है सबको छोड़ इसे ही क्यों सब अधिकार दिया ऐसा क्या बड़ा हमने दोष किया कैसे मैं चाहू कि अब वो मुझे मारेगा जब वो घमंड से इतराए सिंह उठा के सामने आए

जब भी वो निडर बन जाए तब जाने वो मारने आए। लगता है कुछ बड़ा विध्वंस होगा उसकी ही तो तैयारी चल रही है मित्रा कुशल तो हो सेवक को कहा कुशलता जो भी बात हो विस्तार से कहो

मौका देख के कभी भी महाराज तुम्हें मारेंगे अपने परिवार को तुम्हें खिलाएंगे, तो बच के रहो क्या कैसे जानू अब मुझे महाराज मारेंगे जब पूछ फटकार कर ऊंचे बंजे कर कर मुख फाड़ कर देखे

तब तुम भी अपना बल दिखलाओ ये क्या अच्छे खासे मित्रों के बीच दरार कर दी अब ये दोनों जरूर भिड़ेंगे।